नाता परम वेदिति किंचितित् बस इतना जान लो मनुष्यो इसके आगे कुछ मत जानो क्या एक निवात्म संस्थम नाता परं वेदिति किंचिति भोक्ता भोग्यं मत्वा सर्वं मोक्म ठ्रिविधम ब्रह्मत तीन तत्व हैं एक भोक्ता एक भोग्य एक प्रेरक भोक्ता ना ने भोग करने वाला ये आत्मा ये भोक्ता है और ये माया भोग्य है आप लोग संसार का भोग करते हैं और प्रेरक जो हमारे इंद्रिय मन बुद्धि में शक्ति देता है ओ तो भगवान इन तीनों को जान लो बस सर्वज्ञ हो जाओ और कुछ जानना नहीं है छोड़िए अब आगे चलिए फिर कहता है वेद तमे विजी वृत्यु वेद नान्य पंथा विद्यते जनाय प्रजापति चरती गर्भे अंतर्जा बौधा विजाए से तस्तोन परिपश्य धीरा उसको जानकर ही सब कुछ जानने में आ जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा हा एक को जानना है अब तीन को नहीं छुट्टी मिली दो से बस एक को जान लो श्वेताशत और तीसरी अध्याय का आठवां मंत्र बस उसको जान लो चलो उसको जाने ब्रह्म क्या है भृगु हुए वारुणी वरुणम पितरम उपसंसार अधि भगव ब्रह्म भृगु एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं महर्षि ये मंत्र बोल रहा मैं वो अपने पिता वरुण से पूछते हैं कि ब्रह्म क्या है क्या परिभाषा है हम जानना चाहते हैं क्योंकि वेद बार बार कहते हैं ब्रह्म को जानो तैत तो परिभाषा बताया वरुण ये तो वायु मानी भूता ये निजाता जीवंती प्रियंशिषंत तत् ब्रह्म तैतरियो परिषद तीसरी बल्ली का पहला अनुबाक जिससे विश्व उत्पन्न हो जिससे विश्व की रक्षा हो जिसमें विश्व का लय हो उसका नाम ब्रह्म सीधी सीधी परिभाषा जिससे संसार उत्पन्न हो जिससे संसार की रक्षा हो जिसमें संसार का लय हो उसका नाम ब्रह्म ओ तो। ऐसी चीज कौन है तो वरुण ने कहा भृगु से कि तपसा विजिज्ञासस्व तपश्चर्या करो साधना करो तो तुमको मालूम हो जाएगा वो तो ब्रह्म कौन है गए तपस्या करने और लौट कर आए तो उन्होंने कहा समझ गए क्या समझे ब्रह्म जीवन्ति अन्नं जाता जीवंती अन्न प्रयंत अन्न ही ब्रह्म अन्न अन्न अन्न रोटी दाल चावल जो आप लोग खाते हैं ये ब्रह्म है क्योंकि इसी से सब उत्पन्न होते हैं इसी से उत्पन्न होते हा अन्न खाता है आदमी तो उससे रस बनता है रक्त बनता है मांस बनता है मेढा बनता है हड्डी बनती है मज्जा बनता है बीज बनता है फिर बीज से स्त्री पति के मिलन से फिर वो पुत्र बनता है तो अन्न से ही बनाओ अन्न से ही सब पल रहे और अंत में ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश में मिलता है और पृथ्वी से ही अन्न बनता है इसलिए अन्न में ही मिल जाता है तो वरुण चुप रहे सुन लिया बस तो भृगु ने कहा पिताजी ठीक कहा मैंने वो चुप रहे तपता ब्र जिज्ञास जाओ तपस्या करो अभी नहीं समझे तू फिर तपस्या किया और लौट के आए उन्होंने कहा प्राणो ब्रह्मे की बेजाना प्राणा देव खानी भूतानी जानते प्राणी जाता जीवंत प्राणम प्रियंत अभिशम विशंति प्राण ही ब्रह्म है अब समझ में आया प्राणे जी प्राण ही ब्रह्म है पेट गाजी चुप रहे फिर गए फिर लौट के आए मनो मरो बेजाना मन मन ब्रह्म है आप समझ गए फिर चुप रहे पिताजी फिर जाओ विज्ञानम ब्रह्मे बजाना विज्ञाना बीमारी भूतानी जायंत विज्ञानी न जाता ने जीवंत विज्ञानम परियंत्र अभिषम विसंति विज्ञान माने आत्मा जीव यहां तक आ गए भृगु ये जीवात्मा से जीवात्मा पैदा होती है जीवात्मा से ही वो जीवित रहती है जीवात्मा ही ब्रह्म है फिर चुप राय पिताजी फिर गए तपस्या करने फिर लौट के आए उनका समझ में आया क्या आनंदो ब्रह्म आनंदा देव खाली वाणी भूताणी जायंते आनंदे जाता जीवंती आनंदम पर्यंत आनंद ही ब्रह्म है तो वर्ण ने चिपटा लिया हाँ बेटा आप समझे आनंद ही ब्रह्म है जिसको आप लोग कहते हैं सुख आनंद मजा लुत्फ चाय पीस हैप्पीनेस अनेक नाम वो आनंद मिला नहीं कभी लेकिन नाम का सुना है और चाहते भी हैं उसको क्यों चाहते समझो रीजन ब्रह्म का दूसरा नाम आनंद ध्यान लो। आप लोग सोचते हैं भगवान में आनंद है हाँ वो भी ठीक है लेकिन ऐसा है नहीं भगवान में आनंद अगर कहोगे तो इसका मतलब भगवान कोई और चीज है तो उसमें आनंद रहता है जैसे रसगुल्ला में दो चीज होती है ना एक गुल्ला और एक रस चीनी का दोनों मिलाकर बनता है रसगुल्ला तो ऐसे ही भगवान में आनंद है ऐसा नहीं है भगवान ही आनंद है ऐसा है जैसे आप बोलते समुद्र में पानी भरा है तालाब में पानी भरा है ये समुद्र तालाब क्या कोई बर्तन है नहीं नहीं वो पानी अधिक होने को ही समुद्र कहते हैं समुद्र नाम पड़ गया और जो पास एक कुंज हो पानी का उसको समुद्र कह देते हैं ऐसे ही बोल देते हैं भगवान में ही आनंद है लेकिन ऐसा है नहीं आनंद आनंद प्राथ आनंद पुरस्कार आनंद पश्चात आनंद दक्षिणता आनंद उत्तरता आनंद सर्वम भगवान के नीचे आनंद ऊपर आनंद उत्तर आनंद दक्षिण आनंद पूर्व आनंद पश्चिम आनंद अंदर आनंद बाहर आनंद आनंद ही आनंद लदाल भरा उस आनंद पुंज का नाम भगवान यानी पर्यायवाची शब्द ताऊ को भगवान कहो जो तो आनंद कहो देखो सारे संसार में कोई दो चीज नहीं मिलती मनुष्य का शरीर अलग पशु का अलग पक्षियों का अलग जलचर भूचर खेचर स्वदज अंडज उदभी जलायु सब अलग अलग मनुष्यों में भी दो मनुष्य की सकल नहीं मिलती दो मनुष्य का अंगूठा छाप नहीं मिलता अंधा संसार चलेगा भड़बड़ हो जाए सर ये विधाता भगवान का ये चमत्कार सब अलग अलग अकल क्या मिलेगी जब सकल तक नहीं मिलती मुंडे मुंडे मतलब भिन्ना लेकिन ध्यान दो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए ही नेचुरल प्रत्येक व्यक्ति चीटी से ब्रह्मा तक केवल आनंद चाहता है आनंद वो मार्क्सवादी हो लेदिन वादी हो कम्युनिस्ट हो नास्तिक हो आस्तिक हो वैष्णव हो शय हो कोई हो सब आनंद चाहते हैं किसी ने सिखाया बाप ने ने किसी ने कि बेटा आनंद चाह करो इतने दुख पा रहे हैं अमारिकाल से फिर भी आनंद का एम नहीं भूला वही चाहते हैं यानी करोड़ों कल्प प्रयत्न करके भी हम आनंद के उद्देश्य को मिटा नहीं सके ये आश्चर्य विश्व का प्रत्येक जीव आनंद चाहता है क्यों अब सुनो रीजन आनंद भगवान है ना हा हम भगवान के आंश हैं आंश इसलिए आनंद चाहते हैं नेचर है नेचर नेचर माने स्वभाव स्वभाव माने जो न बनाया जाए न बिगाड़ा जाए सदा एक साथ है पाद विश्वाभूतानित्रपाद्यामृत वेद कहता है एक बटे चार अंश से संपूर्ण विश्व व्याप्त है और तीन बटे चार स्पिरिचुअल दिव्य है वेद स्तुति करते हैं भागवत में स्वकृतपुरेशमी स्वबहिंतर संरणम तव पुरुषम धृतूंश बदन बदंत्यखिल शक्ति धृतूंश कृतम प्रत्येक जीव भगवान का अंश है अरे गीता तो आपने सुना होगा मईवंशो जीवलोके जीवभूता सनातना भागवत ने कहा दसवा स्कंद के सत्तासीवें अध्याय का बीसवा श्लोक वही गीता कह रही है पंद्रहवें अध्याय का सातवां श्लोक तब मेरे अंश सनातन अंश है सनातन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि लेकिन ध्यान दो भगवान का अंश तो हो ही नहीं सकता एक ऐसे भागवत गीता वेद कह रहे हैं भगवान का अंश अंश माने टुकड़ा जैसे एक मिट्टी का ढेला एक इसका अंश है मिट्टी का तो ऐसे क्या भगवान के टुकड़े हो सकते न इनम छिंदंत शस्त्राणी न इनम दहा त्रिपाव का न चैनम पेड़यंत आपूर्ण दूसरे अध्याय का तेईसवा श्लोक अच्छे दाह अगले दोसो एवच नित्यान रचलो यम सनातना गीता दूसरे अध्याय का चौबीसवा श्लोक अर्थात भगवान ऐसी वस्तु है जिसको न शस्त्र काट सके न पानी भिगो सके कोई टुकड़ा कही नहीं सकता उसकी एक बजे चार भगवान एक बजे आठ भगवान नहीं हुआ करता पूर्ण से पूर्ण माला पूर्ण मेवा वशिष्ट वो तो ऐसा भगवान है कि पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचे ऐसा गणित है वहां का तो अंश कैसे आप कहते अरे मैं नहीं कहता वेद कह रहा शास्त्र कह रहा गीता भागवत सब कह रही है हाँ हाँ कह रही होगी लेकिन लॉजिक नहीं कहता भगवान के टुकड़े नहीं हो सकते तो उसका उत्तर दिया नान शक्त तेनाश जीव भगवान की शक्ति है इसलिए उसको अंश कहते हैं भूमि राोवाम मनोबुद्धि अहंकार प्रकृति में महाबाह जगत सातवे अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक गीता दो शक्ति है भगवान की एक परा एक अपरा बहुत ध्यान से समझो परा माने उत्कृष्ट जीव चेतन है न और अपराध निकृष्ट माया ए जड़ है तो जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान या तृतीया शक्ति विष्णु पुराण एक शक्ति का नाम पराशक्ति एक शक्ति का नाम जीव शक्ति एक शक्ति का नाम माया शक्ति ये तीन शक्तियां हैं भगवान की छह सात इकसठ तो शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा जाता है इसलिए जीव केवल भगवान को चाहता है इसलिए बाल्मिक रामायण ने कहा लोके नहि सबिद्य तो जो न राममर उव्रत संसार में ऐसा कोई जीव पशु पक्षी कीट पतंग भी नहीं हो सकता जो राम का भक्त न हो भक्त सब जीव अगर कहे मैं तो राम को गाली देता हूं आनंद चाहते हो हाँ तो बस वही राम का पर्याय आनंद तुम कहते हो हम बाप को गाली देते हैं लेकिन माँ के पति की पूजा करते हैं तेरे तो गधे हो अरे दोनों एक बात है भगवान कहो आनंद कहो कुछ कहो उस पर्यायवाची शब्द है अगर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा जीव संसार में कभी हुआ हो या हो सकता है हमें आनंद नहीं चाहिए हा आप मान लेते हैं कि तुम राम भक्त नहीं हो कृष्ण भक्त नहीं हो आनंद चाहते हो तो फिर हो तो हम भगवान के अंश हैं उनकी शक्ति होने के कारण अब जीव की परिभाषा समझिए संक्षेप में जीव अणु है भगवान विभु है अब देखिए अंतर जीव अणु है अनुवार्य सबसे छोटे से छोटा अणु अणुप्रमाणात् कठोपरिषद पहले अध्याय के दूसरी बल्ली का आठवां मंत्र वो आयु है एसोणुरात्मा मुंडकोपनिषद दूसरे मुंडक के चौथे खंड का चौदाहवां मंत्र अर्थात वो आणु है बाल शत भागस्तभा कल्पित भागो जीवस्त विज्ञा सचान कल बाल की मोटाई के सौ टुकड़े करो फिर उस एक टुकड़े में सैकड़ों टुकड़े करो यानी सबसे सूक्ष्म सबसे बारीक आत्मा है कभी किसी एक्सरे में नहीं आई कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार से उसका साक्षात्कार नहीं कर सका ऐसा अंग भगवान ने भागवत में तमाम बातें बताई हैं अपने लिए मैं इसमें ये हूं इसमें ये हूं तो सूक्ष्म हम जीवा जितनी सूक्ष्म वस्तुएं हैं उनमें मैं जीव जीव यानी इतना अणु हूं ग्यारहवें के सोलहवें अध्याय का ग्यारहवां श्लोक ओ तो भगवान का ये अंश जीव अणु है नंबर दो ये जीव आलू इस कारण है ध्यान दो उत्क्रांत गत्यागति नाम ब्रह्म सूत्र जीव की ऊपर गति होती है और गति और आ गति तीन बातें दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का उन्नीसवा सूत्र